सुनाई जा रही भागवत कथा का अमृतपान हम निरंतर कर रहे हैं वेद में वे हमारे वर्तमान ऋषि हैं, सुनाशे आजीर गति सुनाशे जिनके सूक्त में हम अमृतपान कर रहे हैं ये तीसरे ऋषि हैं ऋग्वेद के प्रथम दो का पाठ हम कर चुके और धीरे धीरे धर्म और संप्रदायों का भेद स्पष्ट होने लगा है धर्म गंगा है संप्रदाय गंगा के तट पर बना एक धार्मिक मठ है दोनों अलग है सुबह शाम मठ के सभी लोग गंगा माँ की आरती तो करते हैं लेकिन गंगा से सरल सरस तो नहीं हो पाते गंगा बहती ही रहती है ये टिके रहते हैं गंगा अभेद है निर्बाध है निरंतर है वो जीव मात्र से भेद नहीं करती वो प्राणी मात्र को जीवन देती है वो माता के समान है मठ में भेद भी है जात पांत संप्रदाय सभी कुछ होते हैं हम गंगा में है ये वेद की गंगा ये वो गंगा है जो अमृत दायनी है जहां कोई भेद नहीं है और जब तक भेद नहीं मिटते तब तक अभेद ब्रह्म की अर्थात नारायण की प्राप्ति कदापि नहीं होती भेद को मिटा करके ही अभेद तत्व को पाया जाता है ये हम कथाओं में निरंतर पढ़ते और सुनते यहा है पिछले रविवार को श्रीमद भागवत की कथा है प्रहलाद की कहानी में हमने जाना कि प्रहलाद क्या है प्रामाने अमर हलाद माने मस्ती हलाद से ही आल्हाद शब्द की विपत्ति है वो आह्लादित हो गया वो आनंदित हो गया हलाद शब्द तो प्रामाने अमर हलाद माने मस्ती क्या आत्मा की उस अमर मस्ती में सब में उसका भाव करते हुए जीना एक रहा है सीए राममय सब जग जाने और हिरण कशपूष के सुरहने सपने सजाता मुझसे मुझका भेद कराता भेद जगत को उभारता अपने पराया को लड़ाता ये हिरण्य है और एक दिन तो हम सब पे रंग डालो सबको मेले से लगा लो सब में एक ब्रह्म है और अगले दिन फिर हम हिरण्यु ये मेरे हैं ये तेरे हैं ये जात है ये पात है लगता है कि गंगा बस डुबकी भर है बाकी तो मठ है धर्म नहीं रखा है पता नहीं हम सुधरना क्यों नहीं चाहते कृष्ण की कथाओं में भी महाराज परीक्षित ने वेद के इसी अमृत को उभारा है और हम कथाओं का रसपान तो कराए हैं लेकिन अमृत की उस बिंदु को नहीं लेना चाहे हाँ, पूर्व की कथा में सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि कान्हा ने माटी खाई है गोपियों ने कहा यशोदा, तेरे लाल ने आज मट्टी खाई है कहा लाला तूने माटी खाई कहा नहीं क्या झूठ बोलता है मुंह खोल के दिखा तो जो कन्हैया मुंह खोला तो मां स्त रह गई वहां उनको दिखे सारे ग्रह नक्षत्र सचराचर पृथ्वी सब कुछ भयभीत तो गई लेकिन यहां उस लीला का आनंद तो आपने लिया आपने तत्व को जाना कि सारी सृष्टियों को बनाने वाला विधाता वो श्री कृष्ण आत्मा होकर जब तुम सब में बैठा है सचराचर तुम्हारे भीतर है जब जीव मात्र में वह विराजता है भेद ही नहीं है तो तू अभेद तत्व में क्यों नहीं जाता सुबह से शाम तक भेद ही भेद क्यों गाते हो वेद के उस परम तत्व को एक सुंदर रस्मय लीला के द्वारा भगवान वेदव्यास कृष्ण की लीला को हमें दिखा रहे हैं आश्चर्य है हम लीलाओं के भजन तो पीट जाते हैं लेकिन उस अमृत को नहीं लेते और वो पूर्व के ऋषि ने भी हमें वेद में दिखलाया है कि तौम इस्तोमा कृष्ण को सामने बिठा करके ही पहला ऋषि ने वेद गाए थे थे और उसके साथ ही वो ब्रह्मलीन हुए कह रहे हैं गोविंद को साक्ष बना करके त्वाम स्तोम अभिवर्धन त्वाम माने तुम हो इस्तोमा माने यज्ञ हे गोविंद आप यज्ञ है अभी कहते हैं जब सृष्टि पुनः उत्पत्ति के योग्य होती है है ना जब नारी पुनः मातृत्व को प्राप्त करने के योग्य होती है उसको अभी कहते हैं जब वो रजस्वना होती है तो कहा तौन तोमा अभिवृन तुम्हें सृष्टि को बढ़ाने वाले हो उत्पन्न प्रकट करने वाले हो और तुम्हें लक्ष्म लक्ष्मी हो तुम्ही विष्णु है तुम्हें लक्ष्मी है त्वर उतक हो और तुम्हें कुछ संपूर्ण वेदों ने शतक्रत अर्थात प्रलयंकर रुद्र कहा है तुम्हें महाशिव हो और शतक्रत शब्द आदिज वाला दुर्गा के लिए आता है और तुम्हें ब्रह्म हा आदिज्वाला आदि शक्ति दुर्गा भी तुम्हें हो त्वर वर्धंतु नो गिरा और तुम्हें ज्ञान के ब्रह्मा हो और वाणियों के सचराचर के तुम्ही सरस्वती हो और फिर कहा कि तुम कहां पर हो तुम दिखते कहां हो तुम मिलते कहा तो अगली रिचा में हमें ऋषि ने अपनी स्तुति में हाँ, बताया रस उजागर किया कहा अक्षितोतीजन इंद्रा सहस्त्रणम यशिन विश्वाणी वंशया अक्षितोती जैसी सीपी में बंद होता है मोती जैसे मुंदु पलकों की ये पुतली है उसी प्रकार स्नेधिम ही स्नेह सिद्ध इधम इस प्रकार कि स्नेधिम स्नेह सित प्राण प्रेम इस प्रकार मैं पाता हूं तुमको जैसे सीपी में बंद मोती वैसे ही तू तो सब में समाया है और हमने जीवन भर भेद ही गाया है वो उन्द कब गया है का होती तो है स्नेहधिम बंद आंखों में वो प्यारे पुतली की भांति हे कृष्ण हे नीलाभ मयियों के स्वामी मैं देखता हूं तुमको संपूर्ण से में समाया हुआ और क्या कर रहे हो तुम वाजम इंदिरा साहस और तुम्हें तो हो जो ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ की अग्नियों में सहस्त्र सहस्त्र यज्ञ कर रहे हैं। अगर तुम आत्मा होती यज्ञ न करो तुम यदि हृदय में शबरी के राम न बनो तो किसके तन में भोजन रत्न बदलेगा ये सब मर न जाएंगे तत्ण वाजन इंद्रा सहस्त्री तुम ही तो आहुतियों को यज्ञ करके उसे जीवन का क्षण प्रदान कर रहे हो विश्वास नहीं पहुंचाया जिसके कारण ही ये क्षण संसार ये जड़ संसार पुनः पुनः जीवंत हो रहा है जीवन की धड़कन है ऊषमा है कोलाहल है और सब कुछ है यो कृष्ण की माटी मैंने उनके मुंह में भागवत कथा में दिखाई भगवान लीला करके दिखा रहे हैं जब तेरी भीतर में हूं सचराचर तुझ में है सत्संग का अर्थ बाहर भागना नहीं है सत्संग का अर्थ आत्मा का संग करना है भीतर जाना है और जिनमें तड़प होती है वही सत्संग कर पाते हैं बाकी केवल मनोरंजन करते हैं और अपने से पूछो तुमने कभी सत्संग किया क्या यदि किया तो प्राणी मात्र में अभी तक तुम राम क्यों नहीं देख पाए तो क्या सत्संग में भी केवल मनोरंजन करने गए थे तुम तो बदले क्यों नहीं जिस दिन हम अपने को पूछने लगते हैं जिस दिन हम अपने अंतर को मांगने लगते हैं उस दिन हमको भीतर का खुला द्वार मिल जाता है और जो इस द्वार से गुजर गया वो अमर हो गया ये निश्चित बात है अमृत का बिंदु मेरे भीतर है शक्ति के ऋषियों के जंगलों में भटकता फिरता शायद मुझे मिल जाए गोविंद लीला है और उस की लीला में भी हम पढ़ाए हैं कि नंद बाबा के यहां गर्गाचार्य पधारे हैं नंद जी ने उनसे अनुग्रह किया है कि वे दोनों बालकों को आशीर्वाद दें उनके उचित रामकरण संस्कार करें एक रोहिणी नंदन है और दूसरे यशोदा नंदन है उन्होंने संस्कार किए हैं बच्चों के और स्वपा की है स्वपा समझते हो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उस स्वपा उन्हें कहते हैं वैसे तो स्वपा की हम सब को होना चाहिए स्वानी आत्मा भी होता है हमें ब्रह्म के हित में ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए न कि जीव के स्वाद के लिए जो ब्रह्म के लिए उचित है उसी को संपूर्ण स्वाद मान के लेना चाहिए उसे बेस्वाद नहीं कहना चाहिए स्वाद लेने में खाने में कोई दोष नहीं है लेकिन स्वाद के लिए खाना है यह दोष है दोनों में भेद है आप लोग खाली शब्द पकड़ के मत बैठ जाना उसके भाव की गहराई तक जाना तो घर का स्वपा की हैं वो कहते हैं कि वो खुद अपना हाँ बहुत छूट पात भी करते हैं वो हाँ जैसा कि होता है करते हैं वो अब अपना भोजन पकाए बोले मेरी रसोई में कोई नहाए तो बैठ करके और खाना जब बना लिए थाल सजाए तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करी हे नारायण हे प्रभु आप इस प्रसाद को ग्रहण करें जिससे मैं भी आपकी जूठन ले पाऊं पाऊ आरती पूजन करके आंख खोली तो देखा कन्हैया खाई जाए अरे कहने लगी बालक ये तूने क्या कर दिया मेरा भोजन पवित्र कर दिया है? तो लगी खुद ही कहते हो खाओ खुद ही कहते हो भोजन पवित्र कर दिया अच्छा बोले चल तुम भाग दोबारा बेचारों ने सामान लिया ये जी से फिर खाना बनाया सब हाँ, मेहनत करते फिर बैठ के प्रार्थना करी तो फिर देखा तो फिर ये खा रहे तो उन्होंने कहा यह सोदा यह तेरा लाल मुझे बहुत सजाता है मुझे खाना भी तो नहीं खाने देता मैं जब भी पवित्र भोजन बना के भगवान को भोग लगाता हूं ये बीच में घुस के खाने लगता है ये सुन जाने डाटा कहा तीसरी बार बेचारों ने खुद बनाया फिर जब कहा प्रार्थना करने लगे कन्हे खाओ भगवान खाने लगे मैंने तब मैं तो बोला, कहा तो बोले फिर किससे कह रहे थे और गर्गाचार्य ने जो मीला भर के देखा उनके अंतर की दृष्टि से तो सामने महाविष्णु बैठे हुए थे तो गदगद हो इस लीला में नारायण ने लीला करके ये नहीं दिखाया कि सिर्फ मेरे नहीं देखो कहा जब मैं सब में बैठा हूं तो अरे सब में देखो नहीं देख पाओगे तो राह नहीं पाओगे आपने उन वेद के गंभीर बिंदुओं को सरस लीलाओं में देखा सुना तो जाना तो पाया नहीं है फिर वही घृणा है फिर वही देश है फिर वही भेदभाव है अरे तो तुम कैसे पाओगे उसे कैसे ही पाओगे उसे भगवान यहां लीला करके अपने को पुजवा नहीं रहे हैं वो तो एक अध्यापक की तरह तुम्हें मार्ग दिखा रहे हैं जैसे छोटी कक्षा में पहले अध्यापक लीला करता है वो कहता है कबूतर से कह खरबूजे से कह गोभी से कह तो क्यों कहता है क्या उसे का, का नहीं आते आते वो ऐसा क्यों कह रहा है वो नाटक कर रहा है वो लीला कर रहा है वो लीला क्यों कर रहा है कि बालक उसका अनुसरण करे और पास हो जाए तो यहाँ प्रभु भी निदा कर रहे हैं कि तुम इसका अनुसरण करो और पास हो जाओ ना कि खाली रस लेके भाग जाओ ये मार्ग बड़ा सुमधुर है बड़ा मनोरम है बड़ा सरस है बड़ा सरल है और अति विकट है विकट उनके लिए है जिन्होंने आसक्तियां बसा ली हैं और जो भेदभाव जीने के आदि हो गए हैं उनके लिए बड़ा दुरु है ये उनके लिए ये मार्ग बड़ा दुष्कर है और भक्त के लिए सुख का सागर है अमृत बरसता है ईर्षा नहीं द्वेश नहीं लोभ नहीं मोह नहीं चिंता नहीं है नहीं बस उसकी मनोहरी रूप की झांकी है उसके निमित्त है जीना उसमें है रहना उसमें है जाना उसमें है मर के मिलना भी उसी को है तो जब उसी वही मेरा लक्ष्य है तो बाकी भेद में क्यों जाना तो भक्त के लिए ये अमृत का द्वार है आसक्त के लिए एक ऐसा रास्ता है जहां अपनी अपने गंदे स्वभाव के कारण वो जा नहीं पाता है लोग कहते हैं कि मिलना जुलना लेना देना बराबर वालों में होता है ऐसा कहते हो ना नहीं कहते क्या तो प्रभु से भी मिलना है तो उनके बराबर का थोड़ा स्वभाव तो होना ही होगा या कि गंदे स्वभाव से खाली भजन गा के तुम पालोगे उसको पूछो अपने आपसे कि श्राद्ध को हमें कब छोड़ना है उम्र तो जा रही है अगर कहा कि भजन गाओ तो हमारा अर्थ था कि किसी प्रकार शायद रस्सी की रगड़ से ही एक आध दाक पड़ जाए और तू सचमुच भक्त बन जाए लेकिन भजन से उतार नहीं है भजन से स्वभाव बदले और स्वभाव से उतार है हमें अपने स्वभाव को मांझना होगा महाराज परीक्षित पूछते हैं ने कश्यू में जब नारायण से ही तप करके पद पाए से दिया पाई ब्रह्मा जी से ही। फिर भी वो श्री हरि का द्रोही क्यों था तो सुखदेव जी बतलाते हैं कि राजन आशक्ति व्यक्ति को अपना और श्री हरि का शत्रु बना ही देती है क्या आप जानते नहीं हो कि आप अपनी अशुर मनोवृत्तियों के कारण अपने दुर्दांत शत्रु हो। आज की आज भी हो क्योंकि जब जब तुम ईर्ष्या में गए जब जब तुम दुनिद्वेश में गए जब जब तुम चिंता और तनाव में गए जब जब तुम बैठे फूफ करके रो रहे थे नाटक कर रहे थे तुम अपने भीषण शत्रु ही तो थे और शत्रु किसके थे इस शरीर के थे और यह शरीर किसका है श्री हरि का है, का है। तो तुम श्रीहरि के द्रोही ही तो थे पूछो अपने आप से हिरण्य कश्मू यदि एक होता तो मैं कथा नहीं सुनाता क्योंकि हर घट में हिरण्य है तो मैंने होली की कथा सुनी और हम सबको प्रहलाद बनना है एक को नहीं सबको तो प्रहलाद की कथा है आप उन कथाओं में खाली मोड़ी हिला के क्यों भागना चाहते हो आप ही क्यों नहीं जानते हो कि कथा के सारे प्रसंग आप हैं आप ही की कहानी है गुरुकुल में वेद पढ़ाने के लिए हम छात्रों को इन्हीं लीला कथाओं का सारा लेते थे वो नन्ने नन्ने बच्चे पढ़ जाते थे और आज बुढ़ापे तक आप नहीं पढ़ पाते बौद्धिक स्तर में बच्चों को ऊंचा था ये आपका है पूछिए तो अपने से खाली रस रस की कथाएं सुनी और मूढ़े हिलाई और चले गए अरे मैं आपको आप ही की कहानी सुना रहा था इतनी निगा से इतने गफलत में क्यों थे एक बात आपकी हो रही थी और आप दूसरों की माने बैठी थी कहा हिरण्याक्ष हिरण्य को श्री से इसलिए द्वेश था कि उनके एक बड़े भाई थे हिरण्याक्ष वहां थे और याद रखो तुम्हें भी असुर से सुर बनना अभी बाकी है हम सब को ये मत समझो कि उस भीड़ से तुम बाहर निकल आए हो, तो क्योंकि तो जिसका स्वभाव असुर है वो दुर्दान्त असुर है जो ईशा में द्वेश में क्रोध में दंभ में मिथ्याभिमान में छल और कपट में जीता है वो अपने को कभी सही ना लगाए जिसके पास दुख और तनाव है वो भी असुर है उसने अभी देवती को जाना नहीं है क्योंकि ये सारे भाव तुम पर कब आए जब तुमने श्री लहरी की हत्या की अपने जीवन में वो तो है नहीं मैं ही हूं हो नहीं पा रहा तो तुला क्योंकि वो तो नहीं है ना तो पहले मारे ही श्री लहरी फिर तो आए तनाव तो फिर आपने असुर वाली बात करी या आपके सुर की राह पर है और जब तक कड़ाई से निर्मलता से अपने विचारों को मांझोगे नहीं तुम भागवत की कथाओं का अमृत रस पा नहीं सकते ये बहुत गहन गंभीर वेद की कथाएं हैं सरल बनाकर वेद पढ़ाने की एक प्रक्रिया मात्र है ये ये खाली वो हातिमताई तोता मैना की कहानी ना है इसे गंभीरता से समझो ये कोई कोरा इतिहास नहीं है ये हर घट की कहानी है ये नित्य कथाएं क्योंकि हिस्ट्री का धर्म नहीं होता इतिहास को उदाहरण लेकर धर्म के गहन तत्वों को सरल करके सचराचर मात्र के हित में पढ़ाया जाता है तो ऐतिहासिक उदाहरण हम लेते हैं लेकिन इतिहास अध्यात्म नहीं है क्योंकि आत्मा अमर है उसकी ना इति है ना ह्रास है तो आत्मा का इतिहास नहीं होता तो। वो तो नित्य है अजर अमर है हा? तो कहा कि हिरण्यक्ष ने सारे वेदों को भी चुरा लिया और धरती को भी वो रसातल में ले गया धरती एक बार रसातल में चली गई थी थोड़ा सा एक पृष्ठ उदाहरण जो सत्य कथा वो बताता हूं क्योंकि वो ऋचाएं आ रही हैं, उदाहरण वहीं से उठ रहे हैं और विषय गंभीर ना हो जाए तो मैं आपको बतला नहीं पा रहा हूं जैसे ऋचाई वेदा योगी नाम परम अंतरिक्षे पथता वेद ना वेद ना वह समुद्रीय तो यहां नाव की समुद्र की और अंतरिक्ष की चर्चा आई है ये वेदों में विशेषकर ज्योतिर्वेद की आंखिकाओं में जो चारों वेद में आई है ज्योतिर्वेद स्वयं तो लुप्त हो गया था तो उसमें आया है कि जब सबसे पहले हमने जीवन को इस स्थानांतरित करना चाहा, इस सौर मंडल में तो हमने इस पृथ्वी को देखा ये अंतरिक्ष में क्षीर सागर आकाश में एक जामुन की जैसी सुंदर नीली आवा वाली ये पृथ्वी थी और आज भी जब हम स्पेस में उठते हैं तो हमारे प्लैनेट से नीली रोशनी ही दिखाई पड़ती है उबरती हुई एक जामुन के जैसा दिखाई पड़ता है ये प्लैनेट अभी भी तो जामुन के जैसा था तो हमने इसका नाम जंगो रखा से जान लो और उसके बाद अंतरिक्ष से हमने हमने पानी को को को और और और और जीवन जीवन उतारा और ये और ये प्लेनेट ये पृथ्वी स्थानांतरित किया सारा प्लेनेट एक ही प्लेट था जामुन के जैसा था और उसी में हमने जीवन को स्थापित किया और इस प्रकार इस धरती को धीरे धीरे हमने जीवंत किया यहाँ सभी प्रकार के प्राणी पशु पक्षी उतारे गए है ना पर न तो यहाँ पदम अंतरिक्ष पतताम तो इस प्रकार उनको जमीन पर हंग में अंतरिक्ष उतारा था ये उदाहरण में लेकिन यहाँ अध्यात्म ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन उदाहरण में पृष्ठ में ये कथाएं उभर की आ रही है और फिर भीषण उल्खा पात हुए जो ज्योतिर्वेद के जो शोध उपन्यासों में पहला दूसरा खंड प्रकाशित है और तीसरा आपको बारह मई में, में वो लोग दिल्ली से पब्लिशर्स लेके आ रहे हैं उसका उद्घाटन हो जाएगा 12 मई के कार्यक्रम में वो आपको मिल जाएगा तो उसमें है ये सारी कथाएं तो जब जीवन को हमने उतारा तो समय जब पानी उतारा तो वो जमा हुआ ग्लेशियर में था लेकिन भीषण उल्का पातों के कारण वो सारा का सारा ग्लेशियर जो थे वो पिघलने लगे तो अचानक धरती के पूरे भूमंडल पे क्योंकि पानी दस गुना बीस गुना था अभी भी पंद्रह सोलह गुना से ऊपर है बीस गुना उस वक्त पानी था तो जैसे ही सारे ग्लेशियर पिघले तो धरती के ऊपर तीस मील से भी ऊंचा पानी चढ़ गया तो अचानक जब पानी धरती के ऊपर भागा तो सारी बस्तियां तीस तीस मील डूबी तो ये लगा कि किसी ने धरती को पानी में डुबा दिया हा? बोलो समझ अरे भाई आप कहते हो ना कि लखनऊ आ गया क्या लखनऊ थोड़ा नहीं चल रहा था चल तो गाड़ी रही थी लेकिन आप क्या कहते है? तो जब पानी अचानक बढ़ा तो धरती और वो तपता हुआ सुनहरा ग्रह जो लावा फेंकता हुआ आया था धूम के तू वो छह तो था बोलो बोलो कथाएं संकलित हुई तो वो कोरा मिथ नहीं है और जैसे जैसे सागर बढ़ता गया धरती की प्लेटें चटकी टूटी और बहने लगी और आज भी भारत एक नाव की तरह बह रहा है हमारे पूरे पूरा भारत देश इज अ फ्लोटिंग बोट और इसे संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिकों ने निर्विवाद रूप से स्वीकार लिया है आज भी हम तैर रहे हैं हम पानी में तैर रहे हैं आज भी हम नाव हैं सारा देश उत्तर हा उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये यार है फ्लोटिंग बोट और इसी की कथा है कि जीवन को इसी नाव पर लाया गया था और वो नाव जिसको स्वयं महाविष्णु ने मस्व था धारण करके वेद का अमृत ज्ञान दिया था क्योंकि अगर वेद कहीं रह गए थे तो इसी नाव पर रह गए थे वेद नावा समुद्रिया और आज भी वेद सिर्फ आप के पास थे सारे विश्व में इसी घटनाओं को नाना पुराणों में छात्रों को पढ़ाने के लिए कथाओं के रूप में दिए गए बच्चे की अशुभ मनोवृत्तियों को छुड़ाकर मैं उसे धरती का अमृत बनाना चाहता हूं बिल्कुल गुल लड़का अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह मोटी घूस के लिए पढ़ने नहीं आता है वो धरती का ईश्वर बनने के लिए आता है शिक्षा की देवी सरस्वती है पूतना नहीं है आ तो पूतना ही शिक्षा की देवी है क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों और मजल यह है कि मट्टी से आन वही बनाएगा भोजन को रथ में भी वही ढालेगा लेकिन तुम्हारा बेटे को असुर बने बिना स्वामी जी जिंदगी में क्या कर पाएगा वो घूसखोर हो बेईमान हो मोटी घूस की पकड़ के नौकरी पा जाए तो हम लोग सुखी हो जाए ये विचार आज की शिक्षा आपको देती है कि किसी का जेब काटे किसी का गला रहते मेरा घर पड़ जाए कैसे पाओगे ईश्वर को धोखा दे रहे हो अपने आप को क्या देवी देवता मंत्रों से सिद्ध होते हैं वो कोई भूत प्रेत है क्या पिशाच शमशान घाट के जो अजर अमर हैं, जो सचराचर को अमृत देने वाले हैं उन्हें तुम सिद्ध लो लो कर लोगे क्षण भंग होकर धोखा किसको दे रहे हो और क्यों ठग रहे हो ठगे तो जा रहे हो उम्र तो तुम्हारी जा रही है और अमृत का वो बिंदु तुम खोज नहीं पाए हो। क्या है जो साथ जाएगा तुम्हारे चमड़ी भी यही रह जाएगी हड्डियों भी तुम्हें जलानी होगी तो क्या ले जाओगी तुम मकान के पैसा तो फिर ये मेरा ये तेरा ये लड़ाई ये झगड़े ये भेद से क्यों जिए जा रहे हो लेकिन जब तक मैं खुद अपने से पूछूंगा नहीं अपने को झंझोड़ूंगा नहीं विषांतता का ये नशा जब तब तक उतरेगा कैसे और मैं सत्य को पाऊंगा कैसे तो इसी पृष्ठ से उभरती हुई ये कथा है हिरण्याक्ष की भी कहते हैं आंख हिरण्य माने सुनहरी आक्ष माने आंख है न लेकिन हमारा विशांतता का रंग चढ़ जाए हम में हर कोई देखता हुआ भी अंधा है सुनता हुआ भी बेहरा है अब बोलता है तो शांत विषयों की ही बोलता है ईश्वर को वो नहीं जानता है और ये कथाएं हैं जो मुझे मांझती हैं धोती हैं नहला करके एक धुला धुला सा जीवन देती हैं, एक प्यारी सी मानसिकता मिलाती है और मैं खाली रस लेके भाग जाता हूं क्ष को महाविष्णु ने शुकर अवतार के रूप धारण करके उस, उसको मारा था और धरती को फिर जल से उबारा था मस्साधार अवतार धारण करके उन्होंने सारे ऋषियों को बचाया था और ये सारा ऋषि प्रदेश नाम है जो भारत है आज कभी अपने आप बाप हिंदू कहते हो कभी इंडियन कहते हो तो फिर कूद के आर्य बन जाते हो ये तीनों नाम नहीं है आपके आर्य ईरानियों को कहते हैं हो सकता है समय के अंतरालों में कुछ भगोड़े ईरानी यहां आके बसे हो वो अपने कुआरे कहते हो हमें नहीं पता हिंदू क्या जाते थे हिंदू कुछ पर्वत पर रहने वाले बंजारे अगर आप उनकी औलाद हो तो हो सकता है आप हिंदू हो और इंडियन आप कभी थे नहीं क्योंकि इंडियन कहते हैं अमेरिका में इंडियाना स्टेट है इंडियन अमे, अमे, ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है क्या है, वो जातियां जो क्राइस्ट को ना माने और जो कुआरे में शादियां करें अर्थात चर्च में शादी ना करें तो अवैध शादियां करें और उनसे इन बच्चे पैदा करें उनको इंडियन कहते हैं तो वो तो मेरे ख्याल में आप लोग हो नहीं हा? हा? आप भारत खंड के भारत हैं आपका जाति संगत नाम भारत है और ये यही वेद की नाव है जिसमें आपके पूर्वज आए हैं और आप उनकी संतियां हैं उनके वंशज हैं भरत सरकार होता है सबका भरण पोषण करने वाला अर्थात आत्मा अर्थात गोविंद घटघटवासी ईश्वर और क्योंकि वो ईश्वर ही हम सबको बनाने वाला है आत्मा ही इसलिए भरत से भारत ये हमारा जाति संगत धर्म संगत नाम है ऐसे रेस वी आर भारत हम महान भारत है ना हिंदू न इंडियन न लेकिन इस देश को अजुबा बनाने के लिए संविधान लिखने वालों ने उल्टा सीधा लिख दिया जिसके कारण आज आप अपने लिए ही एक बोझ और एक गाली बन के रह गए और जो आपका स्वनाम भारत है वह आप भूल गए ये नेताओं के खेल है उसमें हम क्या कह सकते हैं तो कहे राजन जब हिरण्याक्ष मारा गया तो ण कशपू ने श्री हरि से बदला लेने का संकल्प किया और उस संकल्प के लिए ही उन्होंने तप करके सिद्धियां पाए बदला लेने के लिए उसने तप किया बदला लेने के लिए ताकि श्री हरि को पाने के लिए यह बदला तुम्हारे जन्म जन्म के पुण्यों का सर्वनाश कर देता है और हम हैं हर एक से बदला लेने के लिए तने बैठे तुम तो भक्त कैसे बन पाएंगे बदला कोटि जन्मों के पुण्यों को मिटा देता है और सुबह से शाम तक अपनों से बदला है गैरों से बदला है इससे बदला हर जगह बदले की भावना में ही जीते हैं मैंने ये किया तो उसने किया ही नहीं तो बदला मैंने किया है तो बदले की भावना से किया कि बदले में वो भी करें इसी में हिरण्य कशपू का सारा तप और हिरण्य कशपू मारा गया था और इसी में हम सब मारे जाएंगे और सारे पुण्य धराशायी कर जाएंगे बदला सब कुछ मिटा देता है और हम है कि दुर्गुणों को ही सदगुण बना के जीना चाहते हैं और भजन गाके सोचते हैं भगवान को मूर्ख बना के वो भीतर बैठा है और उसे स्वभाव से ही पाया जा सकता है और वो स्वभाव बंदना नहीं जाते कह राजन इस बदले को तुम्हें यहां चलाना होगा राजन गृहस्थ धर्म से तुम्हें अब संघ्यास धर्म में आना होगा तभी भक्ति पूरी होगी क्योंकि स्थिति भेद से धर्मभेद होता है ग्रस्थ के धर्म है मैं और मेरों से जुड़े और थोड़ा आसक्तियों का खेल खेल सकता है लेकिन उसकी अगली कक्षा वानाप्रस की है कि वो प्राणी मात्र में आत्मा का दर्शन करे और जब सन्यास में आए तो राजन आज आपको उन सारे भावों की चिता चलानी होगी शन तत्पर हो जाए क्योंकि आपके पास समय अधिक नहीं है जिन्हें आप धर्म पूर्वक गृहस्थ में जी आए हैं आज उन्हें धर्म पूर्वक चिता पर जलाना होगा आज आपको चिताएं जलानी होंगी तभी भक्ति की मेरी कथा आगे बढ़ेगी कि कन्हैया की कथा जो ब्रह्मा का उपदेश है क्या एक मूर्ति में गोविंद दे नहीं देखना है सब में देखना है उस भाव को लाने के लिए आज सारे विपरीत भावों को राजन आपको जलाना होगा दुविधा में कोई जी नहीं सकता कुछ पता नहीं है कहा दुविधा में दौड़ गए माया मिली न राम तो राजन समय अधिक नहीं है आज आपको सबकी चिंता जलानी हर भाव जलेगा और तुम अभेद होगे माता की पिता की बंधु की भाई की बहन की पत्नी पुत्र सहोदर आज सबकी चिताएं जलाओगे राजन विधिवत जलाओगे और संकल्प पूर्वक सबका मनसा वाचा विचार से भी परित्याग कर दोगे तो। और हर भक्त को यह करना होगा नहीं तो भक्ति कभी पूर्णता को नहीं आएगी दुविधा में जीने वाले आसक्त संसार ही जी सकते हैं ईश्वर कदा भी नहीं पा सकते है राजन चिता चलाओ क्या बेटे की भी चिंता चला तू बोले आज ये भी चलेगा बेटा नहीं चलेगा लेकिन इस भाव की चिंता जलेगी आज क्योंकि तो जब तक ये सारे भाव में जलेंगे राजन चिता तो अब तुम्हारी भी जलेगी मैं को भी चलना होगा है ना सन्यास में हम सन्यासी को सारे अतीत की चिताओं को और अपनी भी जलाने देते हैं कि कोई दूसरा हाथ ढूंढे लोग मंगीन अपने को जलाए चला होते होंगे जो ढूंढते होंगे अर्थी को उठाने वाले मैंने अपने कंधे पर अर्थी उठाई है और खुद बैठ के जलाई है ये संन्यास है आप नहीं जानते हैं कि दो रास्तों को चलने वाले कोई मंजिल नहीं पाते हैं हमें हर भाव को जलाना होगा एक नए जंग में प्रवेश करना होगा वह जन आज आपको चिताएं जलानी होंगी लाल लड़ाते रहे अपने भाव से तो बेभाव जाओगे विषयों में कोई आशक्ति कोई महाशक्ति क्षण भर की भी है तो रास्ते का रोड़ा बन जाएगी और वो ऐसी गढ़ेगी कि कदम ना उठ पाएगा फिर वो तो छूट जाएंगे रानी मिलेगी फिर ऐसा नाराज आपको सबकी चिता जलानी होगी आज की ऋचा भी ले लें कहीं <coughs> रहने जाए कहा आज की रिचा लेने हाँ दसवीं रिचा है हमारे ऋषि की दूसरे सूख की कहा निषदात धरत व्रतो वरुणा पस्ते अस्वाह साम्राच्य है कहा नित्य बैठना है नित्य माने निरंतर उसी में समय रहना है अगर धड़कने 10 मिनट रुक जाए तो क्या होगा क्या होगा मर जाएगा आदमी और अगर भक्ति का भाव उठ गया तो भक्ति भी तो मर जाएगी तुम्हारी तो कहा निशात की निरंतरता दानी उसके रूप की मनाहारी छवि में धृत ध्रित धातु है धृद माने पकड़ना जकड़ना धारण करना उसको कस के पकड़ना है धारण करना है व्रता संकल्पित होना है आज हर भाव को जलाना है गोविंद भाव को धारण करना है है ना पास पस पाना होता है चमकना प्रसन्न शब्द भी पस से बना है भातो वही है ना ऐसे ऐसे उससे जुड़ना है स्व बस उसी से जुड़ना है उसी में स्थित हो जाना है उसी को अपना बनाना है साम्राज्य है सुख्रतु वही हमारा ऐश्वर्य है वही हमारा साम्राज्य है वही हमारा जीवन धन है सब कुछ वही है और उसी में अपने आप को सुकृत करना है सुख्रतु अपने आप को अमर करना है जो कथाएं भागवत की है <coughs> वही कथाएं वही वेद की रचाएं हैं तो भी हम सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वेद के गंभीर वाक्यों को सरस लीलाओं के द्वारा बच्चों को हृदयांगम कराना न कि खाली कोई भजन कथा है यहां पर भक्त वही है जो कभी विभक्त ना हो अपने आराधे से याद रखो तो कहा निशाध निशीध निरंतर उसी के पास बैठना है उसी में डूबना है धृत व्रत हो उसी को संकल्पित होकर धारण करना है पश्च्य और उसी में चमकना है उसी को उपलब्धि मानना है आत्मा के ही गुण गाने हैं आत्मा में ही रहना है आत्मा के साम्राज्य को उसी ने अपने आप को स्वीकृत करना है और इस सचराचर में इस साम्राज्य में जो परमेश्वर का है इसको धन्य करने के लिए ही सचराचर मात्र के जीवन को धन्य करने के लिए हमें श्री हरि का निमित्त बन के जीना है हम यदि जीवों की सेवा नहीं कर रहे हैं इस प्रकृति की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम इस धरती का कलंक और भार है हम अपराधी हैं स्वयं में इसलिए लोग घरों में केले लगाते हैं तुलसी लगाते हैं पेड़ों की पूजा करते हैं चिड़ियों को चारा देते हैं कैसा ऐसा ना हो कि हम धरती का कलंक और भार बनकर रह जाए कुछ सेवाएं बहुत जरूरी है यदि हमारे हाथ में इनकी सेवा नहीं है तो हमारा जीवन हमारा पूजा पाठ भी केवल महाअस मनोवृत्ति है उसमें कोई देवत्व नहीं है यही कारण है सनातन धर्म में नदियों की पूजा है पेड़ों की पूजा है धरती माता की पूजा है हाँ पांचों तत्वों की पूजा है क्षति जल पावक गगन समीर। क्यों क्योंकि हम इन सबकी ऋणी हैं, इन्हीं के कारण हैं, हम इनकी सेवा के लिए आए हैं साम्राज्य आए शुक्र तो यदि हम इनके सेवक नहीं हैं, तो हम इस धरती का कलंक है हम मानवता के नाम पर भी एक धब्बा है श्री इस धर्म प्राणी मात्र में ईश्वर का भाव रखा और आज आप भाव को जीते हो मनुष्य मात्र से भेद करते हो आप सनातन धर्म को नहीं जानते आप चीटियों को भी आपके पुरखे आटा क्यों डालते थे और सबसे पहले गहुओं को कुत्तों को सबको खिला करके आते थे और तब कहते थे हमारी थाली लगाओ क्यों करते थे क्योंकि सेवा के बिना यदि मैं ग्रहण कर रहा हूं तो मैं पाप को ग्रहण कर रहा हूं आज आपने सबकी तीश्री कर दी है और आज जितने बम अमेरिका ने बरसाए हैं अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो पूरे एंटार्क्टिका से और हिमालय से एक बहुत मोटी ग्लेशियर की पर्थ गायब हो गई है अब सागर फिर उभरेंगे तो वो बम सारे भूमंडल ने खाएंगे क्या ये समस्याओं के समाधान है ये जो गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपके ओजोन लेवल खत्म हो जाएंगे और फिर भीषण प्रलय के तांडव इस प्लेनेट पर होने लगेंगे हम अपने हाथों से अपनी हथेलियों से खुद को मिटाए जाते हैं ये समाधान हमने खोजे हैं समस्याओं के श्रीहरी ही समाधान है और कोई दूसरा समाधान नहीं अस्त्र और शस्त्र से बुराइयां नहीं मिटाई जा सकती वो सत्संग से अच्छी शिक्षा से ही दूर की जा सकती उन्हें हथियारों से नहीं मिटाया जा सकता हथियार तो नई पीड़ाएं लाएंगे इसलिए राज धर्म के पूरा होते ही हर राजा अपने हथियारों को अपनी जंगाओं पर तोड़ता वानप्रस्थी होता था अपने सन्यास को चला जाता था ये भारत की परिपाटी परंपरा रही है और राजा को केवल राजा नहीं प्रत्येक गृहस्थ लिए करता था आज आप नहीं करते हो क्योंकि आप सनातन धर्म को नहीं मानते हो उसके नाम पर किसी अजूबे को जानते हो आप यदि आप मानते तो आप आसक्तियों के खेल न खेलते भागवत को अपना मन आंगन बनाते आप इसी में खेलते ये समझने की बात है तो कहा राजन ये धर्म की राह है बेटे की पत्नी की आज सब की चिंता जलाओ और संकल्पित हो जाओ कि सब में उस आत्मा को ही देखोगे बेटे नहीं बेटा नहीं पत्नी पति तभी तो होगा सीए राम में सब जग जा अच्छा मानस की चौपाई में अखंड पाठ कराते हो इस चौपाई को भी जोर जोर से गाते हो लेकिन तुम्हें सीए राम की सौगंध क्या आज तक किसी में देख पाए तुम क्यों क्योंकि तुम अवस्था में ही नहीं आए सबने सब, में सब दे देख लिया एक सीए राम ही तो नहीं देख पाए क्यों क्योंकि तुमने अपने को कभी बदलना नहीं चाह खेल आ सकती के खेले विशांतता में जिए और समझे कि तुम ही चौधरी हो अपने घर परिवार का पेट भरने वो तो है ही नहीं तो हिरण्य ने जो कहा था वो तुम कर तुमने भी तो यही कहा था तुम भी तो वही कर रहे थे जो हिरण्य ने किया था तो कौन सी पूजा कर रहे थे और हिरण्य कशपू जैसा तप भी तुम नहीं कर पाए थे वो तो तुमसे ज्यादा तपा था तो कैसे कहूं कि आप उससे भी निकृष्ट अवस्था में चले गए थे? और मान रहे थे कि मैं बड़ा पुजारी हूं फलाने दिन का व्रत करता हूं फलाने दिन का पाठ करता हूं इतनी पूजा करता हूं इतनी माला फेरता हूं अरे तुमने विषयों के अलावा मालाएं कौन सी फेरी आसक्तियों के अलावा तिलक कौन से लगाए थे हम क्यों नहीं जागना चाहते कहा राज चिता जलाओ, सबकी चिता चलाओ राज की पाठ की आज सबकी चिता चलेगी और अपनी चिंता जलाओ कहो कि एक पद में दुई पद में सहस्त्र पद में एक कल्प को एक गोविंद को देखूंगा हम अब भेद नहीं करूंगा और आश्चर्य है कि ऋषाओं को हम रुद्राष्टाध्याय में पाठ करके आते हैं जब भोलेनाथ की पूजा करते हैं और फिर भेदभाव करते हैं जलचर में नवचर में सब में एक ब्रह्म को देखूंगा मेरी कल्पना में वही होगा और नहीं होगा और हम जल चढ़ा रहे हैं हम दूध चढ़ा रहे हैं और ये रुद्री का पाठ करते जा रहे हैं और फिर हम वही कर रहे हैं हमने कभी कोई पूजा नहीं की है कहा राजन अपने चिता जलाओ कि अतीत का वो व्यक्ति अपनी सारी उपलब्धियों से अपने सारे संबंधों से स्मृतियों से आज जल भस्म हो रहा है तुम इन अग्नियों से उत्पन्न हो राजन ये ब्रह्म ज्वालाएं ही तुम्हारा वस्त्र है अग्निवेश हो तो क्योंकि ये अग्नियां ही तुम्हें भस्मी से अन्न में लाई थी ये ब्रह्म द्वालाएं थीं जिन्होंने तुम्हें अन्न से बालक का रूप दिया ना किसी मम्मी ने और ना पापा ने उन्हें उंगली बनाने नहीं आई उसको अंगूठा बनाना नहीं है तुम इन्हीं अग्नियों से उत्पन्न हो राजन आज सत्य में आओ और इस सत्य को स्वीकारो और दोबारा भी यह अग्नियां ही तुम्हें किसी भी रूप में प्रकट कर पाएंगे ना कोई मम्मी ना कोई पापा वो नपुंसक जिंदगी में मैं और मेरा करके जिए आज तुम्हें उस नपुंसक जिंदगी को उतारना होगा और पुंसक का तुम्हें आना होगा उस बाझ सोच से बाहर निकलना होगा आज तुम्हें आज सब में ब्रह्म का भाव लाओगे किसी को भेदभाव से नहीं चाहोगे सब में गोविंद है तो सबको चाहोगे और करीब हो जाओगे दूर नहीं जाओगे क्योंकि सन्यासी सबके पास होता है क्योंकि वो आत्मा में होता है उसका इंद्रियों से कुछ लेना देना नहीं होता है उसके पास कोई विषय संसार नहीं होता है तो वो आत्मा का दोस्त होता है वो सबसे करीब होता है आशक व्यक्ति भावों के साथ जुड़ता है तो आशक्त भाव धंदा भाव है बेटे के साथ तुमने ये नहीं किया तो बेटा नाराज है चौड़ाहे पे बैठा है मना के लाओ गोविंद के साथ ऐसा नहीं होता है पति पत्नी में भी रोज सुबह से शाम तक <laughs> कैसे कहूं मोहल्ले वाले जानते हैं सब क्या होता है हर घर की बात है ये। क्योंकि आशक्त भाव धंदा भाव है ये नहीं हुआ तो बीबी नाराज है वो नहीं हुआ तो मियाँ जी नाराज सुबह से शाम तक ये आसक्त जगत है ये प्रेम जगत नहीं है प्रेम जगत में राजन एक ब्रह्म का भाव होता है वही प्रेम है बाकी सब फैसिनेशन है आसक्तियां हैं राजन आज सबकी चिंता जलानी होगी यदि भक्ति का प्रसाद को पाना है मत समझे कि मैं माला फिर स्वामी जी मैं तो भक्ति मार गई हूं मैं पूछा था वो ठगती मारगी कहां है, है? नहीं। तुम बड़े ठग हो क्या आज अपने को भी ठगने पर उतर हो कि मैं भक्ति मार गई यानी ठगी करते करते अपने से भी बाज नहीं आए हो नहीं तो भक्ति योग ज्ञान अवैराग्य की परमावस्था का नाम है यह सरल नहीं है आशक्त के लिए और सरलतम है ये जो प्रभु का हो गया है उसके लिए इससे सरस मनोरम सुंदर कोई मार्ग नहीं है कि मुझे आज मनसा वाचा करम अपने को धोना होगा जब वो है और वही सब कर रहा है तो वही करेगा तो राजन जो दस इंद्रियों रूपी से दस पन वाले कालिया नाग को नाथ लेता है वो काली दह के ऊपर नृत्य करता है भगवान ने नृत्य करके दिखाया है कि दस इंद्रियां ही दस पन वाला क्या है अगर एक नाग को नाथना होता तो बात और होती लेकिन ये नाग तो हर घर में बैठा है दस इंद्रिया दस मुंह बनी है मैं दशानंद रावण दसों इंद्रियों को मैंने बांध लिया है निग्रह कर लिया है तो मैं दशरथ हूं दो तरीके हैं जीवन राम की कथा में और यहां पर भी आया है कि जिसने दस फन वाले कालिया नाग को ना था, वो इसके ऊपर उसका जीवन एक भक्ति का मनोरम नृत्य है सर्वांग झूम रहा है भगवान नाच के दिखा रहे है। जीवन होगा इसके नीचे है तो मौत ही मौत है ईर्षा से देश से लोभ से मुह से आसक्तियों से बोलो कौन जिंदगी जीना चाहिए तो कहा राजन, दस इंद्रियों दस वाले वाले कालियानाथ को नाथने के लिए भी आज एक कृष्ण का होना पड़ेगा तो सब सारे अतीत को जलना होगा सब में रहता हुआ भी एक ब्रह्म में रहेगा तू अब पुत्र में पुत्र नहीं नारायण ही दिखेगा। सब में एक ब्रह्म का भाव रखेंगे और अपने को श्रीहरि का निमित्त जाने न ना कोई नाता जानते न ना संबंध जानते क्योंकि ये असत्य है अभी एक व्यक्ति मर गया उसके घर वालों ने उसकी चिता जला दी उसी की राख ने खाद का काम किया और पेड़ बना खड़ा है वो कौन सा बेटा जाके कहे गए ये मेरे पापा है बोलो तो वो संबंध सत्य था कि सत्य है क्षण परिवर्तनीय है और जो परिवर्तनीय है वो नित्य सत्य तो नहीं हो सकता। कहा ब्रह्म ही सत्य है आज उसी भाव में आना होगा तभी भक्ति मिलेगी भले तुम्हें लगता हो कि ये बड़ा मुश्किल है स्वामी जी लेकिन ये अतिशय सुखद है और बिल्कुल सरल है क्योंकि कहीं पर भी तुम कुछ कर नहीं रहे थे वो कर रहा था तुम खाली निमित थे तो जब हम निमित हैं तो उसी में रहते हुए उसके निमित्त बने बिना किसी भेदभाव के हम एक परिवार में एक नौकरी में एक कार व्यापार में हम क्यों नहीं जी सकते ये मत कहो कि मैं कोई अव्यवहारिक बात कह रहा हूं यह तुम्हारी सोच की कमी है ये तुम्हारे सोच की कमी है या यूं कहो कि अपनी आसक्तियों में इस कदर फंस बैठे हो क्या आप बहाने खोज रहे हो यदि घर में रहते हुए भी हम सब में एक नारायण का भाव रखेंगे हमारे घर के सदस्यों के साथ भी हमारे भाव मधुर से मधुरतम होंगे अभी बदले के भाव के कारण हमें हर एक से शिकायत है और सबको हमसे शिकायत है वो हट जाएगी तो बुरा होगा कि अच्छा होगा और बहुत बार आपको लगता है आप अपमानित हुए क्योंकि छोटे ने बोल दिया अगर ये छोटे बड़े का भाव चला गया गोविंद का सखा भाव आ गया कृष्ण सखा है ना सब गाल ये सखा भाव है ये अमृत भाव है इस धरती का अकेला कम्युनिस्ट है दूसरा आज तक वही नहीं तो सब छोटे बड़े का भाव चला गया तो तुम्हें कुछ चुहे कर बढ़ेगा क्यों सहज होकर जी पाओगे इसमें तो बुरा क्या है बेटा एक भक्त ने हमसे कहा स्वामी जी आप तो माउंट एवरेस्ट का टॉप दिखा रहे हो हम तो अरब सागर की तलहटी पर बैठे हैं। बीच में कोई सीढ़ी भी है मैंने कहा है अभ्यास करो क्या आज इस भाव का अभ्यास करना है और कसम खाके करना है धृत प्रति। जो अभी कहा किसको धारण करो संकल्पों के द्वारा ध्रत व्रत वरुण आत्मा को क्षीर सागर के स्वामी उसे आत्मा में बसा के जियो आत्मस करके ही जीना है और जब सचराचर उसका है सारा साम्राज्य उसका है वही सब कुछ करने वाला है हम सब केवल निमित्त हैं तो सत्य को स्वीकारने में तुम्हारी इज्जत क्यों घट जाती है बड़ी अजीब बात है तो हम उसने मान के चले हम उसमें खो के चले यही तो कहा है तबने तो कहा तुम भी एक सीढ़ी बना लो कि आज से नित्य प्रति आज गुस्सा नहीं करूंगा आज से इसको छोड़ा अभ्यास के द्वारा आसक्तियों को छोड़ते हैं बुद्धि और विवेक से कार्य करेंगे लेकिन अब कर्म को भी भक्ति के रूप में पूजा के रूप में इंजॉय करेंगे आप अपने अपने रास्ते बनाओ और मैंने कहा इसी प्रकार चरित्र में पवित्रता ला सकते हो एक आदमी है पांच रुपए से लेके पांच सौ रुपए की घूस पकड़ता पांच हजार की भी पकड़ लेता है मतलब उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है वो घूस घूस के लिए ले रहा बेईमान है वो आज वो मेरे सत्संग में आया है तो एक संकल्प कर जाए कि भाई पांच सौ रुपए से नीचे की नहीं पकड़ेंगे लेकिन ये सारे काम हम भगवान बन करेंगे रोकेंगे कि नहीं रुके मुफ्त करेंगे ऊपर वाली ले लेंगे अभी लगता है जरूरत है तो चलो मैं मान लेती तो क्या हुआ आपने एक बीज डाला है कल पौधा जरूर होगा और फिर पेड़ लेना तो वो, वो पकड़ा नीचे सब लोग उसका यशगान कर रहे हैं आदमी क्या है देवता है तो ये भाव भी उसे सहायता दे रहे हैं तो पांच 500 का स्तर हजार तक और फिर पांच हजार तक जा रहा है और फिर या यार जब जरूरत होगी लेंगे क्यों लेंगे साथ तो कुछ जाना रहे और एक दिन वह आएगा जब उसकी आंख खुल जाएगी कि तुझे लेने की जरूरत कहां है है ना करने वाला वो जो करे वो ठीक है लेकिन अगर तुम कहीं पर कोई भी एक बीज भी नहीं रखोगे तो तुम्हारा उद्धार कोई सत्संग नहीं कर पाएगा क्योंकि तुमने उस सत्संग को बीजना रोकना ही नहीं चाहा है। अरे कुछ तो स्टैंडर्ड बना लो हम इतना छोटा सा करेंगे ये